मन्त्रपाठ करते हैं तेजस्वीनावधीतमस्तों मे दिषावई ओ हा जी कल के प्रसंग में हमने वृद्धि राधे सूत्र को देखा है वृद्धि आदेच वृद्धिरादेच आच्च आदेच सहंद आई औेतेषा तद्भा तद्भाता अतद्भाविता वर्णा वृद्धिस्या और उदाहरण को देखा है बहुत सारे उदाहरण दिए हैं उनमें से पहला उदाहरण भागा को लेकर के हम चल रहे हैं तो कल हम पहुंचे थे परिशिष्ट में देखिए भाग भजन करना या सेवन करना अर्थ है भाग का भज सेवायाम ये धातु पाठ में आपको दिखाया गया था धातु जो है भज सेवायाम है तो भज सेवायाम ये धातु है पर ये धातु है कैसे पता लगेगा इसको धातु कहते हैं यह हमें पता कैसे लगेगा अगर मैं यह ये कहूं ये भू है भू जो है ये धातु है अगर आप कहेंगे ये धातु है मैं कहूंगा भू भु तो भूमि को कहते हैं भू भु तो भूमि को कहते हैं धरती को कहते हैं आप धातु कैसे कह रहे हैं इसलिए जो आप धातु कहेंगे उसको धातु नाम रखना होगा उसके लिए सूत्र है धातु को धातु नाम रखने के लिए यदि नाम नहीं रखेंगे तो वो धातु नहीं मानी जाएगी मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना जो मैं कहना चाहता हूं यदि हम किसी को धातु कहेंगे तो धातु कहने मात्र से धातु नहीं बनेगी उसके लिए नाम रखना होगा हमें कि इसे ही धातु कहते हैं क्योंकि उस जैसे दिखने वाले को अगर कोई धातु कहने लगे तो नहीं बात बनेंगे भू शब्द भूमि के लिए आता है और भू धातु के लिए भी आता है तो इसलिए हमें उसको नाम रखना पड़ता है तो यहां पर भज सेवायाम यह धातु है इतने कहने से काम नहीं चलेगा उसका नाम रखना है उसके लिए सूत्र दिया है भूवादयो धातव भूवादयो धातव यह है एक तीन एक एक तीन एक निकालिए भूवादयो धातव अष्टाध्याय में निकालिए भूवादयो धातव मिला होगा तीसरे पाप का पहला ही सूत्र है भूवादयो धातव भूवादया जो है यह प्रथमा बहुवचन में है एक तीन है और घातवा भी एक तीन है और आपके सामने प्रथमावृत्ति है प्रथमावृत्ति खोल करके भी आप देखिएगा क्योंकि जिन सूत्रों को यहां समझना है एक ही बार समझना है आपको बार बार मैं नहीं समझाऊंगा इसलिए अच्छी तरह समझना है भूवादयो धातवह इस सूत्र को अच्छी तरह समझना है आधार में जो जो अच्छी प्रकार समझ लेंगे आगे चल करके उनको बार बार नहीं समझाया जाएगा अगर उन्हीं को बार बार समझाएंगे तो हम नया नहीं कुछ कर पाएंगे क्योंकि नया बहुत कुछ करना है इसलिए एक बार अच्छी तरह समझना है उनको भूवादयो धातव प्रथमावृत्ति में खोलिए तीन एक देखिएगा प्रथमावृत्ति में तीन एक देख लीजिएगा भू आदय एक तीन धातवा एक तीन समाज किया है भूष्ट वास्त भूवौ भूष्ट प्रथमावृत्ति में कहा प्रथमावृत्ति में, में तीसरा पाद निकालो और तीसरे पाद का पहला, पहला सूत्र देखो पृष्ठ संख्या में बताता हूं बहत्तर। में बहत्तर, 72 बहत्तर वृत्ति में पृष्ठ संख्या 72 सेवेंटी मिल गए ना तो देखिए भूष्ट वाष भूव भू विसर्ग है भू विसर्ग है विसर्ग को सकार हो जाता है और सकार को चकार पड़े है तो शोषनास्तु से जो है शकार हो गया इसलिए भूस्ट वाष्ट ऐसा हो रहा है सा संधियों को भी समझने का प्रयत्न करना भू जो है जो विसर्ज आते हैं भूहु चाह च कैसा तो भूहु च विसर्ज वाला तो विसर्ग को जो है विसर्जनीय से सह से सकार हो जाएगा फिर उस सकार आगे शकार है स और चोष्ठुनास्तु से जो है सकार को शकार हो जाता है तो भूष वाष्च भूवौ भूवौ आदि ये शाम ते भूवा गया भू और व आदि में है ऐशांत जिनके ते भूवा गया उनको भूवागे कहते हैं द्वंद्वघर्भो गौरी भूष्ट वाष्च भूवौ इसमें द्वंद्व समास हो गया फिर इन द्वंद्व समास वाले को आदि के साथ में गौरी सामस्करी भूवौ आदि ये भूवादय द्वंद्वगर्गौरी तो सूत्रकार बताया जा रहा है भूवय वाव प्रकार कािया क्रियावचना शब्द धातुसा भूमाद भू इतव आदय का मतलब है ओ, आप सबको म्यूट करके रखना है जैसे ही कॉल आता है आप ज्वाइन करना और तुरंत म्यूट करके रखना मैं बार बार बोलता रहता हूं बाकी लोग भी लिखते रहते हैं म्यूट करिए है, म्यूट करिए आप सुनते नहीं ना देखते हैं स्क्रीन पर तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी हां जी भू इतम आदय भू इति एवं आदया यानी धातु पाठ में जो भू आदि धातु जो गिनाए गए हैं उन सब धातुओं को लिया जा रहा है भू इति एवं आदया भू इस प्रकार के जो धातुएं हैं उनके लिए कहा और वा इतम प्रकार का और वा या इस प्रकार के जो भी धातु हैं इस प्रकार वाले धातु भू इत्यादि धातुए और वा इस प्रकार वाली धातु है इन सब की धातु संज्ञा होती है यहां केवल भू और आदया भुआदया ऐसा लिख सकते हैं पर ऐसा नहीं लिखा सूत्रकार ने यानी भू से लेकर के धातु पाठ के अंतिम तक भू और आदि इसमें येनादेश करके भुवादया ऐसा कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया हां जी राजेश जी लिखिएगा भू और आदया और भू का ऊ और आक, आ, आकार को यनादेश करके लिखिएगा गुवादया राजेश जी हैं नहीं लगता है। रुचि जी आप लिखिएगा अगर लिख सकते हो दुआ और आधी को धुआ और आदि को भुआ दिया ये आदेश करो ओ स्वामी हाँ जी आ, स्वामी जी आ, आ, आ, मुझे हिंदी में कैसे टाइप करते हैं आ, हिंदी में टाइप नहीं कर पाते इंग्लिश में ही निकले सकते नहीं दीजिएगा और कौन है कोई बात नहीं मैं जो समझा रहा हूँ आप समझ लीजिएगा भू और उधर आदया भू में उकार और उधर आकार ये नादेश करेंगे तो उ वा हो जाएगा भू आदया ऐसा होगा भा होगा वाह होगा फिर आदया को जोड़ दीजिएगा तो भू भुआ दया ऐसा होगा पर ऐसा नहीं लिख करके सूत्रकार ने भू और वादया ऐसा लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि भू वाली धातुएं अलग प्रकार की और वा, वाली धातुएं अलग प्रकार की अगर वा नहीं लिखते तो वाह एक शब्द भी होता है वाह विकल्प को बताने वाला तो वाका अर्थ विकल्प को बताने वाला ना आ जाए नहीं भू और भवादया लिखा है अपने भाकु हलंत करना था भाकु हलंत करना था ये नादेश करेंगे ना तो हलंत हो जाता तो इसलिए इन्होंने धातुओं को दो कैटेगरी बनाया भू इस प्रकार की धातुएं और वाह इस प्रकार की धातु, इस धातु। इसलिए दोनों को अलग अलग पट दिया है भू भू जिसके आदि में ऐसी धातुएं और वाह प्रकार वाली धातुएं वाह प्रकार का मतलब है जैसे वाह धातु है या धातु है इस प्रकार की धातुएं इन सबकी धातु समझा करती है तो आपको इतना ही समझना यहां पर इस सूत्र में धातु पाठ में धू से लेकर के अंतिम तक जितनी भी धातु हैं उन सब की इकट्ठी एक प्रकार धातु नाम रख दिया है एक ही सूत्र से भू आदे सब धातुओं का नाम धातु रख दिया कहीं समझ सब शब्दों को इकट्ठा कर दिया है धातु पाठ पुस्तक में और उन सब शब्दों को धातु नाम रख दिया है और जैसे ही हम किसी शब्द को बनाने के लिए धातु लाएंगे तो धातु लाते ही भुवादयो धातुवा हमको धातु नाम रखना है अब आइए परिशिष्ट में यहां पर कहा है भज सेवायाम इसको हमने लाया और भुवादयो धातुवा से इसकी धातु संज्ञा कर दी हमने रख दिया हां जी मे सबि बे सदया का वा किस लिए पड़ा वा किल पडा भया यदि पड़ा हो तो भाग कोडना समीसमे समीगा जू आदिया स्क्रीन पर लिखा हा है न आकार वानादेश केगे तु भवादया ऐसा बनता है। समझ में आया भात स्वामी जी भा कैसे हो गया हाँ आपको यनादेश का पता नहीं है ना इको एन अक्सी से आ, एक पे होता है तो एक प्रत्यार में कौन कौन अक्षर है बताइए ई रिल री हाँ ई रिल री है नी तो ये एक में आता है और उधर आ में आ है अंत में पहले आदया में प्रारंभ में आकार है ना हाँ जी दीर्घ आकार है दीर्घ आकार है और वो आकार जो है अच प्रत्यार में आता है हाँ जी आ गये ना तो सूचित कहता है अच परे रहते इक्के स्थान पर योकार अच परे रहते इक्के स्थान पर योकार स्क्रीन पर देखिएगा भू धन और आदया ये लिखा हुआ भू धन आदया धन मतलब प्रेस्ट, प्रेस्ट। प्रेस्ट। प्रेस्ट। प्रेस्ट। ओके, तो भू में उत्यार्ह में आता है और आदया में आकार है ये अच प्रत्यार में आता है पकड़ में आ रहा अब भू, भू, अ, में आ है ठीक है समझे अच में नहीं आया भू इक में आ रहा है ना इक प्रत्यार में उ है ना हाँ जी हाँ जी तो ऊ तो इक प्रत्यार में आ गया हाँ जी और आकार जो है अच प्रत्यार में आ जाता है हाँ जी तो अच्छ परे रहते इक के स्थान पर यन होगा ठीक है तो अब ऊ के स्थान में यन होगा तो यन यन में से कौन सा अक्षर होगा जो स्थान में समान हो तो ठीक है वा, वकार, वा, वकार, ना वकार है तो आ, अब ऊ के स्थान में वाह हो गया और तो भा आधा ही रहेगा ना हाँ हाँ ठीक है सर समझिए ठीक है ना तो भा और भा आधा रह गया जैसा था वैसा रह गया और ऊ को वाह हो गया तो वह आगे भी आ गया और आकार को वकार में मिला दिया तो भू आया बन गया ठीक समझ में ऐसा सूत्र नहीं बनाया ऐसे सूत्र ना बना करके भू और वाह कैसे निकल तो वा का मतलब वाहु है अच्छा वा, गत, वा गति वा जो धातु है वापी बनता है जो वायु शब्द बनता है ना वायु शब्द वाहु से बनता है तो वा, तो वा या इस प्रकार की धातुएं हैं धातुपाठ में बहुत सारी धातु ठीक है तो वा या इस प्रकार वाली धातुओं को अलग रखा है अलग श्रेणी में रखा है और भू इस प्रकार की जो धातुओं उनको जो है अलग श्रेणी में रखा है तो दो कैटेगरी बना करके दो कैटेगरी के, के माध्यम से नाम रख दिया है इस प्रकार वाली धातुओं को और ऐसी धातुओं को हम धातु कहते हैं ऐसा सूत्रार्थ बनाया और ऐसा ही क्यों बनाया भुवादया क्यों नहीं बनाया इसको आप द्वितिया वृत्ति में समझ लेना बाकी बात ठीक है तो मैं कह रहा था भज सेवायाम इस शब्द को हमने लाया धातुपाठ से उठा करके हम यहां रख दिया लेकिन इसका नाम रखना है धातु नहीं माना जाएगा तो कहा गया ना भज सेवा पहुंच गए अब धातु रख दिया तो धातु रखने का भी कोई काम होना चाहिए मैंने पहले आपको कई बार बता चुका हूं अगर कोई बात कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता धातु रख दिया तो धातु रखने का क्या प्रयोजन है अब धातु मान करके आगे काम होगा यह प्रयोजन धातु मान करके आगे कहां होगा धातु के माध्यम होगा उसको धातु मान करके कहां होगा कैसे होगा आपको आगे पता लग जाएगा पर यहां पर कुछ काम और बाकी हमको करने हैं तो भज सेवायाम देखिएगा तो भज सेवायाम जो धातु आपको यहां दिखाई दे रही है भ्रज इसके ऊपर एक अनुनासिक चिन्ह होता है वो आजकल दिखाई नहीं देता है हमको समझना पड़ता है 2000 साल पहले तक ये सभी धातुओं के ऊपर अनुनासिक चिन्ह होता था वो लुप्त हो गए कालांतर में बदल गया है हम सब बदल गए है हम बदल गए तो बाकी चीजें भी बदल गई शब्द भी बदल गए हम खोटे हो गए हैं, खोटे का मतलब है हम मिलावट बन गए मिलावट वाले बन गए इसलिए सब चीजें मिलावट वाली बन गई तो इन धातुओं के ऊपर अनुनासिक चिन्ह होते थे पहले 2000 साल पहले अब धीरे धीरे वो लुप्त हो गए लिखना बंद कर दिया लोगों ने तो यहां बज के ऊपर जा के ऊपर अनुनासिक चिन्ह होता था पहले तो बजंग बजंग ऐसा इसका उच्चारण होता है इसके लिए कह, कहा जा रहा है उपदेश अजन नासिका इथ एक सूत्र है अभी आपने भुवाव्य धातुवा सूत्र देखा उसी के नीचे एक सूत्र है उपदेशे अजन नासिका इथ खोलिएगा पृष्ठ संख्या बहत्तर खोलिए पृष्ठ संख्या 72 में सेवेंटी में सूत्र उपदेशे जनुनासिक इच उपदेशे जनुनासिक इच मिलाकर के बोल रहा हूं उपदेशे में सात एक है अछ एक एक है अनुनासिका एक एक है इत एक एक है इसका अर्थ होता है उपदेशे यो अनुनासिको अच तस् इत संज्ञा भवती उपदेश में जो अननासिक अक्ष है उपदेश में जो अननासिक अक्ष है उसकी इत संज्ञा होती है अब उपदेश किसको कहते हैं तो यहां पर नीचे टिप्पणी में दिया है उपदेश यहां पानी मुनि के बनाए पांच ग्रंथों का नाम नीचे देखिएगा त्र के नीचे लिखा हुआ है उपदेश यहां पाननी मुनि के बनाए पांच ग्रंथों का नाम मैं जी ने पांच ग्रंथ बनाया अष्टाध्यायी उनादि सूत्र गणपाठ और लिंगानुशासन वैसे तो और भी बनाए हैं लेकिन ये उपदेश के नाम से ये पांच ग्रंथ प्रसिद्ध है उपदेश के नाम से यह पांच ग्रंथ पानने के प्रसिद्ध है अष्टाध्यायी धातुपात उनाली गणपात और लिंगानुशासन इनको उपदेश कहते हैं उपदेश कहते हैं इन पांचों का ग्रहण होता है तो यह कहते हैं उपदेश में उपदेशे का अर्थ है सूत्र में उपदेशे उपदेश में अनुनासिको अच्छ अनुनासिक अछ अच्छ।, अच्छ का मतलब है सारेस्वर अच प्रत्यार देख लीजिएगा अच प्रत्यार बनता है ऐ औच इस सूत्र में अच प्रत्यार बनता है ई औच अई उन रिलिक एवं अई औच तो ई औच में अंत में चकार और ऐन का पहला आकार और अई औच का अंतिम चकार दोनों को मिलाएंगे तो अच प्रत्यार बनता है। तो ये कहता है सूत्र कहता उपदेश में यानी पानी के इन पांचों ग्रंथों में जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा होती है यानी उनका नाम रख दिया है इतनाह वाले हैं सब इतनाह वाले तो उनका इतना रख दिया तो उपदेश का मतलब ये पांच ग्रंथ इन पांच ग्रंथों में जो अच है उन अचों के ऊपर अनुनाशित चिन्ह होता था पहले आजकल दिखता नहीं एक विद्वान है आज भी आपने इसे कोई कोई जानते हैं उनका नाम है आचार्य आ, अभी बता हूं आचार्य सत्यानंद वेद वागिस रेणु भी जानती है आचार्य सत्यानंद वेद वागिस एक बहुत अच्छे विद्वान हैं वृद्ध हैं आदि बहुत मोटी मोटी पुस्तकें लिखी हैं व्याकरण के ऊपर अच्छा काम किया है तो उन्होंने पांच उपदेशों को एक पुस्तक में लिया है पांच उपदेशों को एक पुस्तक में लिया है यानी एक ही पुस्तक में अष्टाध्यायी धातुपाठनादि गणपाठ लिंगानुशासन इन पांच ग्रंथों को एक ही पुस्तक में लिखा है उन्होंने ग्रह किया इसका मतलब संपादन किया और उसमें सभी धातुओं के ऊपर उन्होंने अनुनाशिक चिन्ह लगाया आप आप लोग चाहे तो उस पुस्तक को भी मंगवा सकते हो नाव प्रकाशक ना वो खुद ही प्रकाशक है कहा उन्हीं से प्राप्त होगा उनको फोन करना होगा रेणु जी के पास नंबर होगा तो रेणु जी दे सकती है नहीं तो आ, पता नहीं मेरे पास जो नंबर था वो चलता है नहीं चलता आजकल पता नहीं फिर भी मैं वो नंबर आपको बोल देता हूं आ, मेरे पास साइड नहीं मिल रहा है मैं आपको पता करके बता दूंगा स्वामी जी मुझे टाइप कर, कर रही क्या आ, उनका नंबर तो आ, वो बता देंगी आपको तो मैं जो कह रहा था वो बाद में वो पता करके भी बता देंगी अगर उनको आ, उन्होंने नंबर लेन नंबर दिया है दिल्ली का ही दिया उन्होंने नंबर तो अच्छा उन्होंने रेणु जी का नंबर दिया क्या पदमा जी ने चलिए बाद में वो रेणु जी पता करके आपको बता देंगी तो भज ये धातु है जा के ऊपर अनुनासिक चिन्ह है यह सब लीजिएगा जा के ऊपर अनुनासिक चिन्ह हाँ जी आप इसे कौन लिख सकते हैं राजेश जी आ गए क्या ओम मधुबन हाँ जी जाके ऊपर अन्ना शिक्ष लगाइएगा हाँ लगाए मैंने ऊपर लगाया हाँ पी के तो रेणु जी ने नंबर भी लिख दिया है हा जी तो जाके के ऊपर अनुनासिक चिन्ह है उस अन्नासिक चिन्ह की चिन्ह का इत नाम रख दिया उपदेश अज अनुनासिक इत उपदेश में जो अन्नासिक अज है उसका नाम इत है ऐसा रख दिया अब अन्नासिक का मतलब क्या है आपने अन्नासिक बोला है अन्नासिक किसे कहते हैं आपने अनुनासिक उच्चारण किया है उपदेश अज अनुनासिक तो प्रश्न उठता है यह अनुनासिक क्या किसे अनुनासिक कहें? तो इसको बत, इसको भी हमें बताना पड़ेगा अनुनासिक आपने बोला है तो अनुनासिक क्या होता है तो उसका समाधान कर रहे हैं मुखनासिका वचनोनुनासिक है। अनुनासिक की परिभाषा करने रहे सूत्र के द्वारा मुखनासिका वचनोनुनासिक अनुनासिक किसे कहते हैं तो कहा मुखनाशिका वचनोन्नाशिका यह सूत्र आप देख सकते हैं खोल करके पहले ही पाद में है वृद्धिरावेश के आगे देखिएगा आगे के सूत्रों में आपको दिखाई देगा मिला है आठवा सूत्र हा मुखनाशिका वचनो नाशिका ये कहता है थोड़ा मुख से और थोड़ा नाशिका से जिसका उच्चारण होता है उसको आनुनाशिक कहते हैं सूता लिखा है मुखनाशिकम आवचनम यण से मुखनाशिकम आवचनम यर्ण से सो अनुनाशिक संजको भवती इसका अर्ध है थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से बोले जाने वाले वर्ण को अनुनासिक कहते हैं तो ये जो बजन तो जंग कुछ मुख से बोला जा रहा है और कुछ नासिका से बोला जा रहा है इसलिए इसका नाम अनुनासिक और आपने वर्णोच्चरण शिक्षा में पढ़ा लिखा अनुनासिक को कैसे बोला जाता है तो आइए धुवादे और से हमने धातु नाम रख दिया और धातु नाम रखने के बाद में भजन में जो अनुनासिक है उसका नाम हमने इत रख दिया उपदेश उपदेश अजनुनाशिका इथ इस सूत्र से फिर अनुनासिक इसे कहते हैं तो कहा मुखनाशिको वचनानुनाशिक अब जिसका इत रख दिया इत अब देखिए इत रखा तो क्यों रखा इत उसका नाम इसलिए इत रखा है उसको हम हटा सके उस हटाने को व्याकरण कहते लोभ कर सके लोभ का मतलब है हटाना तो जिसका हम इत रखते नाम उसको हम हटाते हैं जहां जहां इत वाले होंगे उन सबको हटाना होगा तो इसके लिए इसको हटाए कैसे तो कहते हैं तस्य लोपः, तस्य लोपः, लोप यम अस्ति, तस्य लोपो भगवती जिसका इतनाम रखा है उसको लोप कर दो यानी उसको हटा दो उसको हटाना होता है और हटाने के लिए हम उसके ऊपर जो है ऐसे गोल चिन्ह रख देते हैं जो अनुनाशिक है उसके ऊपर गोलाई कर दीजिएगा तो इसका मतलब है हम ना हटारे अब तस्य लोहपा सूत्र देखिएगा तस्य लोहपा यह तीसरा ही पाद है जो मैं अभी बोल रहा था आपको तीसरा पांच जो है खोलिए 72 पेज निकालिए हां जी निकाला 72 बहत्तर पेज ओम और 72 पेज में उपदय से अज अनुनाशी का इत इस सूत्र से हमने इट किया है अब सूत्र के अंत में देखिएगा तो अंत में लिखा है यहां से उपदेशे की और इथ की अनुवृत्ति आगे आठ सूत्र तक जाएगा यहां पर जो लिखा हुआ है उपदेशे की और इथ की इन दोनों की अनुवृत्ति आगे आठवें सूत्र तक जाएंगे उपदेशे की भी और हाँ जी हाँ जी बिल्कुल अब यहां पर तीसरा सूत्र को पढ़ना है आपको ये आने वाले आगे सिद्धि के अंदर तो तीसरा सूत्र कहता है हलनतियमा हलनतियम और हलनकेम कहता है इस हलन में उपदेश और इत की अनुप्ति आ गई तो हलन का मतलब है उपदेश में जो हलनत है उसकी इत संज्ञा होती है उपदेश में जो हलनत है उसका भी नाम इत करते हैं हाँ जी पकड़ लीजिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं हलंत जो कहता है यह कहता है उपदेश में उपदेश में, है। उपदेश में जो हलंत है उपदेश में जो हलंत है उसका नाम भी इतना तो उपदेश में जो जो हलंत होगा उसका नाम इत है पकड़ में आ रहा है आप लोगों को अब आपसे बढ़िए तो यह देखिएगा हलंतियम में अंतिम अल्पित संजय करते हैं और पांचवा सूत्र देखिए आविरनी टुडवा आविरनी टुडवा है यह कहता है यहां पर भी कुछ अक्षरों को इतना इत, इत कर हैं यहां पर आदिरी टुडवा में जो है यकार को टकार को डकार को इन सबको इत रखते हैं इनका नाम फिर लशक वद्दित देखिएगा आत्मा सूत्र आत्मा सूत्र को भी आपको समझना है लशक् तद्दित इसके सूत्र सूत्रार्थ देखिएगा उपदेश में प्रत्यय से आदय लकार शवर्गाजका भोगवती तद्दित वर्जय यह कहता है उपदेश में जितने भी प्रत्यय होते हैं उपदेश में उपदेश का मतलब पांच ग्रंथ उपदेश में जितने भी प्रत्यय आते हैं उन प्रत्ययों के आदि अक्षर उन प्रत्ययों के आदि अक्षर कौन कौन होना चाहिए लकार होना चाहिए अथवा शिकार होना चाहिए अथवा कवर का कोई भी अक्षर होना चाहिए उन सब की इतनाम रख दिया उपदेश में जितने भी प्रत्यय आएंगे प्रत्यय उन प्रत्ययों के आदि अक्षर यदि लकार है या शकार है या कवर का कोई अक्षर है उन सबकी भी इतना रखते हैं कैसे कर दूंगी हाजी जैसे मतलब थोड़ा उदाहरण थोड़ा उदाहरण मैं दूंगा ना तो आ, आपको आ, जैसे मैं बोलू लुट लुट एक प्रत्यय लुट राजा जी लिखिए ल्यूट प्रत्यय लिखिएगा लुट हाँ लुट, लुट लुट, लुट आधा लकार ला और या और नीचे या के नीचे ऊ लुट प्रत्यय लिखिएगा लिख रहे हैं आप हाँ लुट लिखा है और लुट में ये प्रत्यय है और ये उपदेश के अंदर है अष्टाध्याय में ल्यूट प्रत्यय तो आदि ला इ शकार वा शप बाद शकारवाे शकार आदिकार अक्षर जा प्रत्यय लिखिएगा का आप सब जानते हैं का प्रत्यय आधा का और का और ये उपदेश वाला प्रत्यय है तो आदि में कवर, कवर का अक्षर है का तो ला और का इन सबको इत कर इतनाम रख दिया प्रत्यय के आदि में है ये इन सबकी इतनाम होता है पकड़ने आ रहे हैं जी जी अब अब वो प्रसंग में आ जाइये यहीं पर देखिए यहीं पर देखिए लशक व तब के नीचे सस्पूत्र ओम भगवान जी इसको फिर से पढ़ाएंगे या फिर से नहीं पढ़ाएंगे नहीं नहीं फिर से पढ़ाऊंगा ना ये ये जो भू सत्तायान या बजसेवाया मैं अच्छी तरह बताऊंगा अभी इस, ये पूरा नहीं हुआ अभी फिर बोलूंगा मैं यानी आप देखे ना आ, आप बोले थे ना क्या भी जो सूत्र बताएंगे नहीं नहीं पढ़ाएंगे इसमें इसमें जब इस क्रम में यह जब सूत्र आएगा तो ये पढ़ा दूंगा लेकिन सिद्धियों में जब आएगा ना बार बार आएगा भुआ देव धातुवा जब जब भुवा धातुवा आएगा सिद्धि में तब मैं उनको केवल इतने कहूंगा यहाँ भुआ धातुवा से धातु संज्ञा होती है इतना ही बता फिर जहां आएगा उपदेश से यहां पर अनुनाशकित होता है इतना ही बताऊंगा लेकिन वो जो सूत्र आएगा ना भूवाध धातवा जब क्रम में जब क्रम में आएगा तो वहां पर उस क्रम में उसको भी पढ़ा दूंगा पकड़ना मेरी बात को जी जी धन्यवाद मैं सोचा कि शायद नहीं पढ़ना नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं यहां सिद्धि के अंदर बार बार आएंगे ये सूत्र जब सिद्धि करेंगे वहां पर बार बार आएगा अवगत महोदय तस्यलोपा सूत्री सूत्रोपा कस्य मिसनाम र है जिको इत न अनुनास प्रत्य आदि अक्षरो इत रख इत रखा तस्य का म से इतनामा अस्थित इत अस्थित इत संज्ञा अस्थि तस् लोपो भवती उसको हम हटा देते इसलिए लुट प्रत्यय में लाख को हटाते हैं शक में शकार को हटाते हैं का प्रत्यय में ककार को हटाते हैं ऐसे भज सेवायाम में भजन जा ऊपर जो अनुनासिक चिन्ह है अकार सहित अनुनासिक चिन्ह अनुनासित जो है स्वर पर ही होता है स्वर के ऊपर होता है अकार सहित जो अनुनासिक है उसको हम लोप कर देते हैं। हटा देते हैं। तो अब ध्वज जो है अलंक बन जाएगा धातु जो है वो अलंक हो जाएगा इसलिए यहां पर अलंक दिखा दिया प्रस्य लोप से लोप कर दिया अब प्रश्न उठता है लोभ का मतलब क्या है आपने लोक बोला है मैंने लोभ का हटाना होता है यह बोला तो आ, पर लोप का अर्थ हटाना ही क्यों किया आपने तो उसके लिए बताना पड़ेगा सूत्र को तो सूत्र कहते हैं अदर्शनम लोप देखिये सूत्र सिद्धि में देखिए परशिष्ट में अदर्शनम लोप लोप लोप किसे कहते हैं का अदर्शन तो लोप कहते हैं अदर्शनम का मतलब है न दर्शनम अदर्शनम जो दिखाई नहीं देता है, उसका नाम अदर्शन उसी को लोप कहते हैं तो उसका नहीं, उसको नहीं कहते जो पहले से ही ना हो उसको आदर्शन कहते जो जो हो, होकर के ना रहे, उसका नाम है जो हो के ना रहे रहे उसका उसका है ने आदर्शनो ने उदर्शन पाको अदर्शन न कहते तु आये अदर्शनो सूत्रे गस पहले ही अध्याय के पहले ही पाद के उनसठवा सूत्र वन एन वन फिफ्टी नाइन खोल के देखिएगा वन वन फिफ्टी नाइन मिला सूत्र ली गए लिखा होगा आ... अदर्शनम लोप या लिखा है ना यदू ना होती तदर्शनम लिखा है यदू ना होती तदर्शनम अनुपलब्धि वर्ण विनाश तोप्ञा अर्थात प्रसक्त अदर्शनम लोपसम होती लो ये लिखा है तो जो मैंने कहा था यद भूतवा ना होती जो होकर के नार है उसका नाम अदर्शनम तो आइए अब परिशिष्ट पर आ जाइए स्वामी जी एक क्षण कहा जी अक्षरम नक्षरम विद्या आपने बताइए जब नष्ट होता है कह रहा है ना स्वामी जी वर्ण विनाश से लोगों की समझा हाँ ये सब समझाने के लिए ये समझाने के लिए आ, इसको आप अच्छी तरह तभी समझ पाएंगे जब आप महाभाष्य पढ़ेंगे ठीक है आपका प्रश्न वाजिब है लोप होना यह सब केवल दिखाने के लिए वास्तव में ऐसा होता नहीं क्योंकि भागा जो शब्द है ये तो आ, ये इसको हम बना रहे हैं ना भागा शब्द कैसे बना वास्तव में बनता थोड़ा है ये तो भागा जैसा वैसा ही है ये तो नित्य है ना अक्षरम नक्षरण जो आपने पढ़ा है शिक्षा में ये नष्ट नहीं होता है नष्ट ना होने वाला जो होता है वो जैसा ही होता है। निरवय जो है ये निरवय है भागा वास्तव अभी इसके अवयव नहीं होते लेकिन हम अवयव की कल्पना कर रहे हैं ये काल्पनिक है ये सब सिद्धियां काल्पनिक है अवयव को बात नहीं समझा समझ अवयव का मतलब है पार्ट्स आत्मा के पार्ट नहीं होते आत्मा तो निरवय है अच्छा अच्छा हाँ तो जैसे आत्मा निरवय है उसके खंड नहीं होते उसके टुकड़े नहीं कर सकते उसको पीसेस नहीं कर सकते तो ऐसे ही जो शब्द है धागा उसका भी पीस नहीं कर सकते वो तो नित्य है लेकिन उस नित्य को समझने के लिए हमको पीस करने पड़ रहे हैं समझने के लिए ऐसे समझ लीजिएगा ठीक है ठीक है हां जी जब भी आपने ये कहा कि इसमें लकार और ककार इनका हो जाता है लेकिन हम इसको बोलते तो है न मू बोलते हैं लेकिन हैन् ज्ञाद बना बना समय हे उमे बचा उमे लुट मे तकार का लोप कते ला कते और बचता है शप में शकार का लोप हैं पकार का लोके तुमे अकार बस्ता शो हलन्त् का लोके अकार का कते केवल शकार का लोक बताकार का ही बता ल मे तु अकार है नी लि शप मे शकार में आकार है लि शाको हटाये तु आ बचार्हेगा और कामे का हलन्त्कापोग कामे का बस्ता शप मे अकार बस्ता मे युकार बस्ता फिर उसको जो बचा है उसको लेकर के हम शब्द बनाते हैं ठीक है जी हाँ तो अब आ जाइए हम प्रारंभ में चलते हैं हमारे सामने भागा शब्द है जिसका अर्थ है भजन करना सेवन करना और इस भागा शब्द को समझने के लिए धातु लाइम भजन सेवाए अब ये भज सेवान एक शब्द है इस शब्द को हमने नाम दिया है धातु किससे दिया है भूवाद धातव इस सूत्र से इस भज शब्द को धातु नाम दे दिया आगे बढ़ते हैं इस भज में अनुनासिक चिन्ह है जो कालांतर में लुप्त हो गया था तो उसको अनुनासिक को समझने के लिए हमने सूत्र लाया है उपदेशे उपदेशे जन्मनाशिक उपदेश में जो अनुनासिक अक्ष होते हैं अनुनासिक अक्षों को इत नाम रख देते हैं और अनुनासिक क्यों कहेंगे उसको तो कहा मुखनाशिको वचना वचनोनासिका से उसको अनुनासिक इसलिए कहते हैं थोड़ा मुख से थोड़ा नासिका से बोलते हैं, इसलिए उसको अनुनासिक बोलते हैं तो अनुनासिक की परिभाषा कर दिया है मुखनाशिको मुखनाशिका वचन ना इस सूत्र में और जो उपदेश में अन्नासिक अच्छ को हमने इतना रखा है, है? इसलिए रखता है कि उसका लोभ कर सके तो उसके लोभ करने के लिए सूत्र लाए तस्लोप तस्लो जिसका हमने इतनाम रखा है उसका लोभ करना था तो भजन में अनुनासो लोप कच गया य भज हल बच ग अनुनास चिन्ता हा अकार सह तु भज बचा लोप लो लो है। यहां तक गए कि अदर्शन लोपहा यहा आपने समझ में नहीं वो लोग बे सबको समझ में आ गया सीमा जी जी स्वामी जी भजन में हमने न का लोप किया हमने भजन कहा भजन है ध्वज धातु में हाँ अनुनासिक, अनुनासिक का लोग? अनुनासिक का लोट अनुनासिक का लोप किया हाँ जी पकड़ में है अनुनासिक हाँ अनुनासिक का ही लोग कर दिए बस अभी तक बजन था उसमें अनुनासिक का लोप कर दिए यहीं तक पहुंचे अब आगे बढ़ते हैं जो हमने भूवाजय और धातुवा से इस भजन को हमने धातु नाम रख दिया तो प्रश्न उठता है धातु नाम क्यों रखा है जी आपने इसलिए रखा है अब इसको धातु मान करके आगे के काम होंगे इसको धातु मान करके आगे के काम होंगे उसके लिए आया यहां पर धातोह एक सूत्र है, धातो धातो है, है धातु धातु जो है यह पंचमी विभक्ति का एक वचन है धातु मूल शब्द धातु और उसका पंचमी विभक्ति में धातु बनेगा जैसे वायु है तो वायु गुरु है तो गुरु बनता है ऐसे धातु धातो यह पंचमी विभक्ति ये अधिकार सूत्र है अब इसी के अधिकार में आगे का काम होंगे अधिकार का मतलब आपने आपको बताया था अधिकार का मतलब क्षेत्र अब धातु के क्षेत्र में काम होंगे धातु से आगे काम होंगे जो भी काम करेंगे वो धातु को मान करके काम करेंगे तो सूत्र निकालिएगा धातु तीन एक इक्यानवे थ्री संख्या तीन 321 इक्कीस थ्री ट्वेंटी जल्दी जल्दी काम करिए 321 टू वन हां मिल गए ना ये धातु देखिए पंचमी भक्ति के एक वचन दिया है अर्थ बताया जा रहा है आ तृतीयाध्याय परिस धातो इति अयम अधिकारों वेदितव्य है ये जो आ का ना आ तृतीय अध्याय परिसमाप्ति आ शब्द जो है तक को बोलता है किसी शब्द के आगे संस्कृत में आ जोड़ोगे ना आ तो वो आ जो है तक इस अर्थ को देता है हिंदी में जब तक कहते हैं यहां तक तो यहां तक इस अर्थ को देता है आ शब्द तो कहते हैं आ तृतीय अध्याय परिसमाप्ति ये जो धातु सूत्र है इस धातो सूत्र का इस धातो सूत्र की जो अनुवृत्ति है पूरे तीसरे अध्याय की समाप्ति तक चलेगा यह पहला पाग में है इक्यानवे सूत्र से है इस धातो सूत्र की अनुवृत्ति जाएगी पूरे तीसरे अध्याय में पूरे का मतलब ना इसके आगे नाइन्टी सूत्र से आगे नाइन्टी से लेकर के तीसरा अध्याय समाप्ति तक इस धातु सूत्र की अनुमति जाएगी सब सूत्रों में यह सूत्र बैठता जाएगा धातु धातु धातो ऐसा तो आगे के सूत्रों में जो भी काम होगा वो धातु के अधिकार में होगा यानी धातु के क्षेत्र में हो, पकड़ में, हो पकड़ में आ रहा है जी स्वामी चंद सुबा तक है अभी जहां तक भी है तीसरे अध्याय के चौथे पाव के अंतिम सूत्र जहां आएगा वहां तक पकड़ने आया रामो जी सो हाँ जी तो तृतीय अध्याय की समाप्ति तक का मतलब है जो भी अंतिम सूत्र है चंद्रश्य उभयथा है अंतिम सूत्र वहां तक इसकी अनुवृत्ति जाएगी इसने समाप्ति पर्यंत लिखा तो समाप्ति पर्यंत का मतलब तो समाप्ति के बाद भी ही होगा नहीं समाप्ति पर्यंत का मतलब पर्यंत तो अवधि बता रहे हैं ना यही तक समाप्ति पर्यंत का मतलब है चौथे अध्याय तीसरे अध्याय की समाप्ति कहां हो रही है चंदस्यु भयता मूल धातु पाठ आप निकाल के देखेंगे ना तीसरे थी, अध्याय का अंतिम सूत्र है एक सौ सत्रहवा सूत्र है चंदस्युभ का तो यहीं तक ही जाएगा इसके आगे ही जाएगा ना तीसरे अध्याय की समाप्ति तक का तब का मतलब वहीं तक होगा ना उसके आगे कैसे जाए हाँ जी सीमा जी पत्र में आया जी वैसे हम वैस पर्यन्त हिन्दी ऐ पर्यन्त मर्यादा और अभिधिते तत् अर्थे ये होता है जा मर्यादा के है जै कहूं पीतमपुरा तक बरसात हुई पीतमपुरा तक बरसात हुई तो यह तक जो है इसका एक अर्थ यह भी होता है पीतमपुरा तक ही हुई है बरसात उसके आगे नहीं हुई एक तो यह अर्थ होता है और एक होता है पीतमपुरा सहित पूरी दिल्ली में हुई तो यह तत्व जो है दो अर्थ को देता है आ, जब है वो सूत्र आएगा मर्यादा रिविधि वाला तो मैं आपके सामने रखूंगा कि यह कैसा होता है इसी को मैं विस्तार से बताऊंगा तो सारा समय इसी में चला जाएगा तो इतना ही शब्द लीजिएगा तक जो होता है वो दो अर्थ को कहता है यानी एक होता है पीतमपुरा तक ही हुई है बरसात उसके आगे नहीं हुई एक अर्थ ये होता है और आ, उस तक में दूसरा अर्थ में होगा पूरी दिल्ली में पीतमपुरा सहित पूरी दिल्ली में हुई यह भी अर्थ होता है तो यहां पर आ, केवल आ, तीसरे अध्याय की समाप्ति तक ही है आगे नहीं आगे वाला नहीं लेगी यहां पर ठीक है जी समाची तो यहां पर धातु क्योंकि भूवादे और धातुवा से हमने धातु नाम रख दिया है अब धातु नाम रखते ही सूत्र आएगा धातु अब इस धातु के अधिकार में काम होगा अब इस धातु के अधिकार में अगला सूत्र है भावे भावे एक सूत्र है भावे तीन तीन अट्ठारह सूत्र भावे यह कहता है अब धातु के अधिकार में क्रिया को बताने के लिए घत्यय होता है घातु के अधिकार में भाव को बताने के लिए भाव का मतलब यहां क्रिया क्रिया को बताने के लिए घय प्रत्यय आता है तो आप निकाल के देख सकते भावे सूत्र तीसरे पाव का अठारहवा सूत्र हां जी चार सौ बत्तीस है चार तीन दो फोर थर्टी टू मिला तो मिल गए ना तो मूल अक्षाध्याय को भी सामने रखिए मूल अक्षाध्याय को ताकि आपको पता लगेगा तीसरा पाग और अठारहवा सूत्र भावे और मूल अक्षाधय में देखेंगे ना पदरुजो घोलवां सूत्र सोलवा सूत्र में घय प्रत्यय है और उस घय प्रत्यय की अनुवृत्ति जा रही है आगे सोलहवें सूत्र में जो घय प्रत्यय है इसकी अनुवृत्ति आगे जा रही है वो बहुत दूर तक जाएगी पचपन सूत्र तक जाएगी उसकी अनुवृत्ति तो सोलहवां सूत्र में घय की अनुवृत्ति आ रही है अठारहवें सूत्र में और भ्रातो तो आ ही रही है अनुवृत्ति ठीक है और इस तीसरे पाग के इस तीसरे अध्याय का पहला पाग में दो सूत्र हैं प्रत्यय और परश्चर उनकी भी अनुवृत्ति आ रही प्रत्यय परश्चर इसकी चर्चा में जस्ट अभी थोड़ी देर के बाद करूंगा तो यहां पर भाव सूत्र में देखिएगा अनुवृत्ति लिखी हुई है घं धातु प्रत्यय परश्च इन चार की अनुवृत्ति आ रही है पीछे से धातु की अनुवृत्ति तो आना ही था सोलहवें सूत्र में घें प्रत्यय उसकी अनुवृत्ति आ रही है और एक प्रत्यय और एक परस्य इनकी भी अनुवृत्ति आ रही तो सूत्र का होगा भावे भावे का अर्थ किया है धातुअर्थ वास् धातु के अर्थ को बताने यानी क्रिया को बताने भावे का अर्थ बोला है धातुअर्थ वाक्य धातु के अर्थ को बताने यानी धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ को बताने के लिए प्रत्यय आया तो धातु के अर्थ को बताने में धातु से घय प्रत्यय होता है और वो आगे बैठता है परस्त बहुत धातु प्रत्यय बहुत सचा पर भवती और वह परे है हिंदी में बोलता हूं धातु के अर्थ को बताने में धातु से धय प्रत्यय होता है और वह परे बैठता है यह इसका अर्थ है भावे भाव व्याकरण में भाऊ का अर्थ होता है क्रिया तो धातु के अर्थ को बताने में अर्थात धातु का अर्थ तो क्रिया है तो धातु का अर्थ क्रिया है वो किस प्रकार की क्रिया है सेवन करना यह क्रिया है भजन करना ये क्रिया है तो सेवन करना रूपी क्रिया को बताने के लिए धातु से घय प्रत्यय आता है तो ये जो घय प्रत्यय आया है इस घय प्रत्यय का अर्थ है धातु के अर्थ को बताना जो धातु करते है उसी अर्थ को बताया गया प्रत्यय यहां पर तो क्रिया के अर्थ को बताने के लिए धातु से घय प्रत्यय होता है और वह प्रत्यय परे बैठता है यानी धातु से आगे बैठता है हाँ राजे जी राजेश जी लिखिएगा भजन आगे लिखिए भी लिखरे राजा जी लिख रहे हो जी के लगते हैं तो आप अपनी संचिका में भी लिख सकते हो या और यहां परिशिष्ट में भी लिखा हुआ दिख रहा है आपको ध्वज और घय प्रत्यय तो धातु के अधिकार में भावे इस सूत्र के माध्यम से हम घय प्रत्यय लाया हम देखिए यह जो घय प्रत्यय आया है यहां लिखा है भावे से भय लाया तो भय क्या है उसको प्रत्यय कहते हैं तो प्रत्यय नाम रखते हैं उसको प्रत्यय और वो प्रत्यय आया तो वो कहां रहेगा उस प्रत्यय को कहां उनको रखना है धातु से पहले रखना है भाग में रखना है कहां रखना है उसके लिए सूत्र है परश्च उसको परे रखना है पहले नहीं रख सकते है? बाल में रखना यह कहता है प्रत्यय परस्त यह दो सूत्र हैं अब वो सूत्रों को निकालिए तीसरे अध्याय का पहला पाव और पहला और दूसरा सूत्र है हां जी दे। पृष्ठ संख्या टू एटी टू एट जीरो ये दोनों अधिकार सूत्र हैं ये दोनों अधिकार सूत्र हैं देखिए प्रत्यय यह कहता है, इतो अग्रे आ पंचम अध्याय परिसनाप्ते हैं यहां से लेकर के पांचवें अध्याय तक इस प्रत्यय की अनुवृत्ति जाए यह जो प्रत्यय सूत्र है इस प्रत्यय की अनुवृत्ति पांचवें अध्याय की समाप्ति तक जाए और इसके अगला सूत्र है परस्ट यह कहता है यस्य प्रत्यय संज्ञा विष्ठ स प्रत्यय पर बहुत इति अधिकारो वेदित आ पंचम अध्याय परिसम एक ऐसा है जिसका नाम आपने प्रत्यय रखा है वो प्रत्यय परे बैठता है किसके परे बैठता है धातु है तो धातु के परे बैठेगा हमारे प्रसंग में धातु है तो धातु से परे बैठे क्योंकि तीसरे अध्याय में धातु ही रहेंगे क्योंकि धातु सूत्र जो है तीसरे अध्याय के समाप्ति तक धातु की अनुवृत्ति जा रही है तो धातु की अनुवृत्ति जा रही तो तीसरे अध्याय में जितने भी बताएंगे वो सब धातु के आगे बैठेंगे और वो सब प्रत्यय कहलाएंगे क्योंकि प्रत्यय सूत्र से प्रत्यय नाम रखते हैं उसका प्रत्य नाम रख दिया उसका तो प्रत्यय नाम रखा और वह प्रत्यय जो है धातु के परे बैठेगा एक बात समझ लीजिएगा धातु कहां पर है अगर आपसे पूछा जाए धातु कहां पर है धातु का अधिकार कहां होता है तो आप कहेंगे तीसरे अध्याय में धातु का अधिकार चलता है तीसरे अध्याय में धातु का अधिकार चलता है और कहां तक चलता है पूरे तीसरे अध्याय की समाप्ति तक धातु का अधिकार चलता है कहां से प्रारंभ होता है तो आप कहेंगे पहले पाग के, के 91 सूत्र से लेकर पहले पाग के नाइन्टी इस सूत्र से लेकर के तीसरे अध्याय की समाप्ति तक धातु का प्रकरण है ऐसा आप कह सकते हैं प्रत्यय कहां पर है तो आप कह सकते हैं तीसरे अध्याय में चौथे अध्याय में और पांचवें अध्याय में तीन चार पांच इन तीनों अध्याय में प्रत्यय रहते हैं प्रत्यय कहां रहते हैं अष्टाध्याय में प्रत्यय का प्रसंग प्रकरण कहां पर है अष्टाध्याय के अंदर प्रत्यय का प्रकरण कहां पर है तो आप कह सकते हैं तीसरे अध्याय से लेकर के पांचवें अध्याय तक तीन अध्याय में प्रत्ययों का ही प्रसंग है प्रत्ययों का ही प्रकरण है ऐसा आप कह सकते हैं मेरी बात को समझ लीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं कोई भी आपसे पूछे प्रत्यय अष्टाध्याय में कहां पर है तो आप कह सकते हैं तीसरा अध्याय चौथा अध्याय पांचवें अध्याय इन तीनों अध्याय में प्रत्यय है के? धातु का अधिकार कहां पर है तो आप कहते हैं कहेंगे तीसरे अध्याय में धातु का अधिकार है पहले पाव के इक्यानवे सूत्र से लेकर के अध्याय समाप्ति तक धातु का अधिकार है धातु का प्रकरण है तो दो बातें आपके सामने आया धातु का प्रकरण और प्रत्यय का प्रकरण तीसरे अध्याय में प्रत्यय कहां बैठता है तो आप कहेंगे धातु के आगे बैठता है धातु से पहले नहीं बैठ सकता पहले क्यों नहीं बैठ सकता लिए नहीं बैठ सकता सूत्र कहता है परश्च भवति वो परे बैठता है ऐसा सूत्र कहता है पूर्वम भवती ये नहीं कहा पर भवति ऐसा कहा इसलिए परे बैठे तो अब आइए परिशिष्ट में आइए भज हमारे पास था धातो हो इस सूत्र के अधिकार में भावे सूत्र को लाया और बावे सूत्र के माध्यम से हमने घय प्रत्यय ले आया है धातु के अर्थ को बताने के लिए घय प्रत्यय आया है और उसका नाम प्रत्यय सूत्र से प्रत्यय नाम रख दिया और जिसका नाम प्रत्यय रख दिया है उस प्रत्यय को धातु के आगे बिठा दिया स्क्रीन के ऊपर देखिएगा धातु के आगे उन्होंने प्रत्यय को घू बिठा दिया अब देखिएगा यह जो घय प्रत्यय है यह प्रत्यय कहां पर है तो आप कहेंगे उपदेश में है यह जो प्रत्यय जो घाट घय प्रत्यय कहां पर है उपदेश में घय प्रत्यय कहां, कहां पर है उपदेश में उपदेश किसको कहते हैं पांच ग्रंथों को उपदेश कहते हैं अष्टाध्यायी धातुपात उनादिपात गणपात और लिंगानुशासन अब घय प्रत्यय जो है पांच उपदेशों में किस उपदेश में है अष्टाध्याय रूपी उपदेश में और उपदेश में घय है तो समझ लीजिएगा यह जो घय में अंत में हलंत है उपदेश में जो हलंत है उसका नाम भी इथ है हलंत्यम सूत्र से अभी हमने पढ़ा था हलंत्यम समझ लीजिएगा हलंत्यम अपने पढ़ा था तीसरे पाग में भुवावे धातव उपदेश फिर उसके बाद हलनंत्यम तीसरा सूत्र यहां परिशिष्ट में जो अलंत्यम लिखा है संख्या थोड़ा उलट हो गया है एक के जगह तीन हो गए तीन के जगह एक हो गया इसको उलट कर दीजिएगा परिशिष्ट के अंदर जो हलंत्यम सूत्र दिया है यानी मेरी पुस्तक में गलत लिखा हुआ है तीन एक तीन लिखा है उसके जगह एक तीन तीन लिखना है यानी पहले अध्याय के तीसरे पाव का तीसरा सूत्र और हलंत्यम कहता है उपदेश उपदेश अच्छ अनुनासिक का इत, इस सूत्र से उपदेशे और इथ की अनुवृत्ति अलंक्यम में आ रही है क्योंकि आठवें सूत्र तक जाएगा उपदेशे और इथ की जो है अनुवृत्ति आठवें सूत्र तक जाएंगे दोनों तो हलंत्यम में भी आ रहे हैं अलङ्क मे अनुवृत्ति आरहि उपदेशी सूत्र कर्त उपदेश मे अन्तिम हल हैकाम हित रख दिका हटाते तु के हते तस्य लोप को यकारो अवल बचा और घा का भी लोप करना है यहां को कैसे लोप करना उसके लिए सूत्र है उसी तीसरे पाग में उसी तीसरे पाग में सूत्र है यहां पर दिया होगा परिशिष्ट में लशकवत अद्वित अभी हमने पढ़ा था लशकवत अद्वित यह कहता है लशकवत अद्वित को छोड़ करके उपदेश के आदि लकार शिकार और कवर का लोप होता है अब देखिएगा हमें मैं पढ़ा था ना पहले लशको तदिते सूत्र को पढ़ाया था मैंने यह सूत्र कहता है लशको तद्वित में उपदेशे और इत इन दोनों की अनिवृत्ति आएगी तो लशक लशकु और अतर्दित इसको सूत्र को अलग करते हैं तो बनेगा लशकु और अतद्दित तो कहता है तद्भित को छोड़ करके तद्युत प्रत्यय नहीं होना चाहिए तो आदि प्रत्यय के आदि प्रत्यय के आदि लकार सकार और कवर का लोप होता है अब घई में जो है घा जो है ये किस में आता है कवर्ज में आता है तो कवर्ज में आ गया तो इस घकार का भी लोप हो जाएगा लचक वे से इत संजय हो गया घकार की इत संजय करके तस्लोपा से घकार का लोप कर देते हैं और इंकार का जो है हलनचन से इत संजय कर दिया फिर तस्य लोपा से लोप कर देंगे तो इंकार का नाम इत है क्योंकि हलंत्यम से इतना हो गया फिर तस्लोपा से उस इतकार का लोप कर दिया और लशक लशक व तद्दित सूत्र से धकार का इतनाम रख दिया फिर उस धकार को भी हटा दिया तो केवल अकार बचेगा भज और आ इस स्थिति में पहुंच गए दोहरा रहा हूं हमारे सामने भागा शब्द है भागा का अर्थ है भजन करना सेवन करना और भागा में जो मूल रॉ मेटीरियल है वह है भज सेवायाम और भज सेवायाम का नाम रख दिया धातु भूवा धाताव और उस भज में अनुनासिक चिन्ह होता था कालांतर में लुप्त हो गया था तो इसलिए उपदेशे अजन नाशिक उस अनुनासिक का नाम इत रख दिया रख करके हमने तस्य लोपा से उस अन्नासिक का लोप कर दिया अन्नासिक किसे कहते हैं तो कहा मुखनाशिको वचन वच्च... नासिका वचन उन्नाशिका से उसका अन्नासिक संज्ञा हो जाती उसकी और भज यह स्थिति है हमारे सामने हलंत वाला भज है धातु घुआ ध धातुआ से धातु सं होने से धातु का अधिकारलेगा तो धातु सूत्र है यह अधिकार सूत्र है तीसरे अध्याय की समाप्ति तक इसका अधिकार जाता है धातु के अधिकार में भावे सूत्र आया है भावे सूत्र कहता है क्रिया को बताने के लिए धातु के अर्थ को बताने के लिए घय प्रत्यय आता है क्योंकि भावे सूत्र में पीछे से घय की अनुभूति आ रही है भाव्य सूत्र कहता है क्रिया के अर्थ को बताने के लिए घय प्रत्यय आता है और वो उसका नाम प्रत्यय न ना रख दिया और वो प्रत्यय परे बैठता है परश्चय से तो भग और घय यह स्थिति आ गई और घय में यकार हलंक है हलंत होने से हलंत्यम सूत्र से उसका इतना हो गया और लशक व तदुते सूत्र से आ, के आदि जो घकार है उसका नाम भीत हो गया तो दोनों का हित हो गया तो जिस जिसका हित हो गया उस उसको हम लोप करते हैं तस्य लोपहा लोप किसे कहते हैं तो आदर्शन लोप यहां तक पहुंच गए हाँ रेणु जी पकड़ में आ रहा है सीमा ही? जी जी सी हाँ जब आप फ्री होंगे इसको पुस्तक को सामने रखिएगा शांति से दिमाग को बिल्कुल ठंडा करके जो ये कह रहे हैं बस वैसे समझ के जाना तो ऐसे समझते जाएंगे कुछ ही दिनों में आपके दिमाग इसके अनुसार सेट हो जाएगा तो सब समझ में आएगा पहली बार जो है अटपटा सा लग सकता है क्योंकि आप में से कुछ पुराने लोग हैं वो बार बार उनको सुना है पढ़ा है इसलिए उनको जल्दी समझ में आएगा जो पहली बार पढ़ रहेगा ये भी समझ में आ जाएगा मोबाइल की तरह जैसे मोबाइल को पहली बार हम ऑपरेशन करते हैं तो अटपटा सा लगता है क्या है ये लेकिन ऑपरेशन कर करके करके -कर -कर -कर -कर -कर -कर -कर जो है समझ लेते हैं अब बड़े आसानी से मोबाइल का ऑपरेशन कर लेते हैं तो ऐसे ही यहाँ पर होगा तो इसको धीरे धीरे थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको फिर भी किसी को समझ में न आ रहा हो तो पूछ सकते हैं आप यहाँ तक तो सभी को समझ में आया होगा प्रक्रिया तो समझ आ गई हाँ जी राम मोहन जी प्रक्रिया समझ में आ रही है ना समझ में आ गए बढ़िया से समझ में आ गया और ये बात है कि ए, लकार शकार और कवर जी ये, ये समझ में आया सुन जी लेकिन तद्दित अत्य नहीं शुब शुब समझ में आया नहीं तद्दित प्रत्यय के अंदर आ, क्योंकि चौथे अध्याय पांचवे अध्याय में प्रद्यप्त जैसे तीसरे अध्याय में जो प्रत्यय है उनका अलग नाम और चौथे और पांचवे अध्याय में जो प्रत्यय होंगे उन प्रत्ययों का नाम अलग है तीसरे अध्याय में जो प्रत्यय है उनको कृत प्रत्यय कहते हैं अभी आगे आप आएगा क्योंकि जब तक वो प्रसंग न आएगा इसलिए मैं नहीं बताया इसको क्योंकि सभी चीजों को अभी यही नहीं बता सकते ज़, ज़, ज़, जहां जहां जो आएगा उसी को वहां बताएंगे तो चौथे अध्याय में पांचवे अध्याय में जो प्रत्यय आएंगे उन प्रत्ययों को तद्जित कहते हैं उनका नाम रखा जैसे यहां पर अच्छ ना कुछ नाम रखते हैं। ना तो अब तीसरे अध्याय में भी प्रत्यय है चौथे में भी प्रत्यय है पांचवें में भी प्रत्यय है तो तीनों अध्याय में सब प्रत्यय है तो कुछ अंतर होना चाहिए ना तो उस अंतर करने के लिए उन्होंने क्या किया चौथा और पांचवें अध्याय में जितने भी प्रत्यय है उन प्रत्ययों का नाम रख दिया तद्धित और तीसरे अध्याय में जो प्रत्यय है उनका नाम रख दिया कृप कृप प्रत्यय ऐसा इतना समल लीजिएगा इसलिए उसने कहा तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके बाकी जो प्रत्यय है उनमें ही यह लागू होगा नियम आदि वाले तो। तद्धित वाला अगर है तो वहाँ नहीं होगा नियम ऐसा ठीक है और कोई हाँ जी ओम स्वामी जी हाँ जी एक चीज और पूछनी थी जैसे ये वृद्धि आदेश के अंदर ही समाप्त जो है आप और च और च चा, मिलके च बन गए जी। और एच में भी और च मिलके ये एच च बन गए तो ये त और च मिलकर भी च बनेंगे और एच का च चा और च मिलके भी चे अच्छा आप वो आदेश में पूछ रहे है न हाँ जी आ, क्या पूछना है आप इसमें सात आत समास है ना जो जी जी जी उसमें आत में त हलन्त वाला और च और चे मिल के भी एच बन गए जी। और मिलके और ये एक जैसे ही बन जाते हैं हाँ जी बन जाते हैं उसके लिए सूत्र है वो चुनाव जो सूत्र है आपको पढ़ाया आपने भूल गया होगा आपको तो आ, मैं आपको सूत्र संख्या बोल दूंगा तो उसको आप प्रथमावृत्ति में निकाल करके आप पढ़ लेना तो आपको पता लग जाएगा सूत्र संख्या है स्तोषनास्तु आठ चार उनचालीस आठवाई और थर्टी नाइन सूत्र स्तोषनास्तु ठीक यह कहता है सकार और तवर्ग सकार दंती सकार और तवर्ग इनके, इनके साथ में शकार और चवर्ग को चवर सकार के स्थान में चकार होता है आ, सक, सकार के स्थान में शकार होता है और तवर्ग के स्थान में च, आ, आ, चवर्ग होता है ऐसा यह कहता सूत्र तो इसके अर्थ को आप देख लेना तो आपको पता लग जाएगा यह क्या कहता है बाद में आप देख लीजिएगा समझ में नए तो फिर आप पूछिएगा कल उस सूत्र के आपको, आपको आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह तो चुनाव जब समझ में आता है तो अच्छी बात है नहीं आए तो मेरे से टूक लेना बाद में उस समझ के कारण से यहां पर ऐसा होता है और एक जैसे इको एनर्जी जो सूत्र अभी आपने भी लगाया था पहले वो थोड़ा सा नहीं लगाना आता है जैसे हाँ उसके लिए भी इको सूत्र है ये छठे अध्याय में है छठे अध्याय का पहला पाग है छह एक चौहत्तर सेवेंटी फोर हाँ जी छह एक सेवेंटी तो वो कहता है इसके स्थान पर यन होता है अच्छ पड़े गए उसके सूत्रार्थ को आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है फिर नहीं समझ में आए तो फिर पूछ जी सर और किसी को और किसी को पूछना है ओम स्वामी जी स्वामी जी मैं कल नहीं पढ़ पाई थी तो मुझे मैंने सुनती तो रही हूं आज मैं सर जहाँ जहाँ से ढूंढ के बताते रहे आप तो ये हमने शुरुआत अथ प्रथम अध्याय प्रथम पारा के ये वृद्धि राज्य से शुरू की है यहाँ से भागा शब्द की ये सारी व्याख्या आज जो पढ़ी है हमने जी जी जी मैं मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोग सभी लोगों के लिए मेरा निवेदन निवेदन कहिए कुछ भी कहिएगा कि इसको मिस मत करिए जहां तक हो सके मिस नहीं करिएगा क्योंकि एक दिन का पाठ अगर मिस करेंगे तो बहुत आनी होगी बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी आपत्ति हो बहुत बड़ा कोई ऐसा विशेष काम हो जो आपके बिना बिल्कुल नहीं हो सकता हो आप ही उसके मूल सूत्राधार है तो मैं नहीं कह सकता बाकी यूं तो दुनियादारी में बहुत सारे काम होते हैं हम नहीं रहेंगे वहां पर तो काम रुकेंगे नहीं है ऐसी स्थिति में इसको मिस मत करिएगा और आपके लिए आप तो बिल्कुल मिस नहीं करना आप सब छोड़ो आपका काम तो इसको पढ़ना है माता बाकी तो जिनके पास में जिम्मेदारियां उनको तो नहीं कह सकता मैं लेकिन उनके लिए भी कह सकता हूं क्योंकि यूं तो जिम्मेदारियां कभी समाप्त नहीं होती है। याद रखिए okay. जिम्मेदारियां कभी समाप्त नहीं होंगी अगर कुछ करना है तो कुछ कुछ खोना होगा तो उस दृष्टि से आठ मिस मत करिएगा करेंगे तो फिर आपको, आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग सुन लेंगे सुन सकते हैं समझ सकते हैं, करूँगा लेकिन सामने बैठ करके जैसे अभी आप जैसे सुन रहे हैं वैसा नहीं हो पाता है अंतर आता है इसलिए मिस मत करिएगा ठीक है वही वह सोच रही थी नहीं तो भागा शब्द देख के तो लगता है जैसे इसके हिस्से भाग किए लेकिन इसका अर्थ, अर्थ भजन मतलब भजन करना सेवन करना, करना यही अर्थ इसमें, इसमें आया धन्यवाद तो इसको यहीं पर रखते हैं हम हम इस सिद्धि के अंतर्गत हम यहां तक पहुँच गए हैं कि भज और आ घए प्रत्यय तक हम पहुंच गए इसके आगे की बात कल कर लेंगे तो जान तक हुआ है उसको आप अच्छी तरह देख के आइएगा ताकि हम आगे आसानी से बढ़ सके ओ शांति शांति शांति